नमस्कार मित्रों ये वीडियो काफी टेक्निकल है नेचर में मेरे वेबसाइट पे आपको फाइल मिलेगी rahulmetha.com/slash/rbi.pdf और उसमें मैंने डेटा और एक्सप्लेनेशन दोनों लिखे हैं और ये फाइल बदलती जाएगी मतलब आज आप डाउनलोड कर लो rbi.pdf और फरवरी में दोबारा उसको मतलब हर महीने में एक बार फिर से देख लेना नई नई पर नहीं add करूंगा data और, और जो questions आएंगे उससे related मैं आपसे request करूंगा आप इसको download कीजिए Reserve Bank of India bulletin weekly statistical supplement हर हफते या हर 15 दिन में Reserve Bank एक weekly supplement issue करता है और आपको इसमें Reserve Bank के आकड़े मिलेंगे मैं उसी आंकड़ों पे आज नंबर बाय नंबर आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा और रिजर्व बैंक के वेबसाइट पे आप डेटाबेस में क्लिक करेंगे तो आपको ईयर टू ईयर मतलब आपको मान लो देखना है कि मार्च 31, 2007 और मार्च 31, 2009 के बीच का डेटा आपको देखना है तो वो आपको देखने मिलेगा। अब पहले तो と、これは2 0 1 1ーのデータ、2 e のデータ、2つのデータ、2つのデータ、2つのデ2つのデータ、2つのデータ、2つのデータ、2つのデータ、2つのデータ、2のデータ、2つのデータ、2つータ、2つのデータ、2つのデータ、2のデータ、2つのデータ、2つのデータ、2つのデータ、2つのデータ、2のデータ、2のデータ、2つのデータ、2つのデータ、2つのデータ、2つのデータ、2つのデータ、2つのデータ、2つのデータ、2つのデータ、2つのデータ、2つのデータ、2つのデータ、2つのデータ、2つのデ यानी प्रति हिंदुस्तानी 7000 रुपए कई नोट सर्कुलेशन में है और दूसरा प्रकार जो कि नोट के बिल्कुल इक्वलेंट होता है वो 3 लाख करोड़ वो क्या होता है डिपॉजिट इन द रिजर्व बैंक किसका डिपॉजिट सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का एसबीआई का अलग-अलग बैंकों का जो डिपॉजिट है वो जो なので、この日の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の 50,000 करोड़ यानी प्रति इंदूस्तानी प्रति इंदूस्तानी 13,000 करीब करीब 12,13,000 तो इतना नोट है और डिपॉजिटेव और रिजर्व बैंक ने छाप के रखा है अब अक्सर लोग बांधते हैं कि रिजर्व बैंक तो भाई तभी नोट छापेगी जब उसके पास सोना हो और ये पेड़ इकोनॉमिस जो बोलता हूं मैं मुझे बिकाम के लड़के ऐसा बोलते हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स का कोर्स किया है बीए इकोनॉमिक्स वाला ऐसा बोलते हैं कि भाई सोना होगा तभी रिजर्व बैंक नोट छापेगी जो लोग नियमित अखबार के कॉलम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के पॉलिटिक्स में वो भी मुझे कहते हैं कि भाई सोना होगा तभी रिजर्व यानी जितने नोट छापें हैं सिर्फ़ उसका 10 परसेंट ही सोना रिज़र्व बैंक के पास आठ-दस प्रतिशत ज़्यादा नहीं है ये सोने का कानून है वो कभी रिज़र्व बैंक का था ही नहीं 1935 में रिज़र्व बैंक जब अंग्रेज़ों ने बनाई तब अंग्रेज़ों ने ये कानून बनाया था कि रिज़र्व बैंक नोट � अंग्रेजों का गुलाम था, यानी पाउंड ही चलना चाहिए, लेकिन पाउंड को मैनेज करना मुश्किल ही है, इसलिए अलग से रिजर्व बैंक बनाई थी। बाद में चांदी का चलन कम हो गया, इसलिए सोना और पाउंड ये दो ही चीजें बचे। 1950 में जब डॉलर के, जब अमेरिका की ताकत बढ़ गई, तब अमेरिका ने एक झूठ बोला तो रिजर्व बैंक ने कानून बनाया कि हम तभी नोट छापेंगे जब हमारे पास डॉलर होगा क्यों भाई सोना क्यों नहीं रखते कि भाई डॉलर और सोने में फर्क ही क्या है जबी भी 32 डॉलर दोगे एकाउंट सोना मिल जाएगा तो इस तरह से अमेरिका ने डॉलर दे देके दुनिया का आधे से ज़्यादा सोना अपने कंट्रोल म असल में इस झूठ को किसी आम आदमी ने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन रिजर्व बैंक के और फाइनेंस मिनिस्टर के अधिकारियों को पैसा दिया गया या तो जिन्होंने मारने मानने से मना किया उनको मार डाला गया। और इस तरह से रिजर्व बैंक ने 1950 में ये बनाया कि हमारे पास डॉलर होंगे तो नोट छापेंग डॉलर मिला के रिजर्व बैंक का नोट और डिपॉजिट करीब करीब होता है पांच दस परसेंट इधर उधर फर्क हो सकता है तो अमेरिका ने जो बोला था कि हम बत्तीस डॉलर दोगे तो एकाउंट सोना दूंगा वो उसने सस्पेंड कर दिया प्रॉमिस 1972 में और अभी एकाउंट सोने का क्या भाव है नौ सौ डॉलर हजार डॉलर पं バーラーサーカーネージョーレザーメイソーナーラハナチェイフォーイザーメイオーソーネケーウスケベウスケベウスケベウスケベウスケベウスケベウスケベウスケベウスケベウスケベウスケベウスケベウスケベウスケベウスケベウスケベウスケベウスケベウスケベウスケベウスケベウスケ ドラッグは2つのフォーラーシューズは、クードを import して、クードを開発して、クードを開発して、クードを開発して、クードを開発して、クードを開発して、クードを開発して、クードを開発して、ドラッグは2つのドラッグが開発されて、ドラッグは2つのドラッグが開発されて、 フリーエーガーフィーキーハティアカワイウスキビはフセバリウジャイティキドノネボーラキアムドラナイラヘンゲアムソナラヘンゲイヤペトロディナー issued カレンゲペトロディナーバラバエクエランギカリブルペトロウクルアラガラブハウテイレキエクスウィットクルウケウォータイエクスウィットクルウエルアラガラブ जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माना जाता है, तो एक डॉलर बराबर, एक पेट्रो दिनार बराबर, एक गैलन ये रेट पे इराक ने पेट्रो दिनार फ्लोट करने की कोशिश की थी, तो उसकी हत्या करवा दी गई और बाद में गदाफी ने ये क्योंकि यदि पेट्रो दिनार आता है, तो दूसरे दिन डॉलर की कीमत बहुत कम हो जाएगी जिसकी सेना मजबूत है उसकी करंसी इंटरनेशनल करंसी में क्यों मान नहीं पड़ती है कि नहीं मानोगे तो नेताओं की हत्या करवा देंगे देश पे दूसरे देशों के द्वारा आक्रमण करवा देंगे तो हमें डॉलर खत्म करके हमें रिजर्व में डॉलर नहीं रखना चाहिए सिर्फ सोना रखना चाहिए या क्रूड ऑयल रखना चाहिए 1つのカロバーですが、1つのカロバーですが、1つのカ0バーですが、1つの3ロバーです。 सितंबर 2011 में नोट और रिजर्व बैंक डिपॉजिट का जोड़ मिलाके था 15 लाख 50 से ज़रा करोड़ और सितंबर 2012 में था 21 लाख ,00 करोड़ तो वो कुछ 25, 30 परसेंट जितना बड़ा और सॉरी 18 से यानी 15 परसेंट जितना बड़ा लेकिन टोटल M3 क्या होता है टोटल M3 आपको ये वीकली बुलेटिन आप लोगे तो टोटल बुलेटिन में टेबल नंबर सेवन टेबल नंबर सेवन है वो आपको टोटल मनी सप्लाई का देता है यानी कि कितना रुपिया रिजर्व बैंक ने मैन्युफैक्चर किया प्लस シータナル・ロピア、State Bank of India、Dena Bank、Bank of Boroda、HDFC、Submilake。Yani ki Rupia, Sir, r e s e r v f c t u r e r n i k a r t アプコパタウン、アプ、September Dojar Bara, September Dojar Bara, ka bulletin uplenge, to usmelika ki cool Rupiah, the manufacturer huahe, wohe manufacture saat lakh, asi 何が何がが何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が सिक्के 5 रुपे के 2 रुपे के जितना पैसा current account में है savings account में है fixed deposit में है fixed deposit पे जितना interest accrue हुआ है सब मिला के सब का जोड करो और divide by 120 करोर तो आखड़ आएगा प्रती हिंदुस्तानी बैंकों में सब मिला के रुपया कितना है बैंकों में और ल アサ0 0 0キッナータ、エクサルパレタ、チェ0 0 0 0アシ0 0 0 0カローキャスパス、ヤニ0 0ティ・ヒンドゥス0 0 0ンジャ0 0ェソ、リスツ0 0 0ン、ヤニア65 0 0 0エ。 एक साल पहले 56,000 था, यानी कितना परसेंट बढ़ा? करीब करीब 14-15 परसेंट। अब इसमें रिजर्व बैंक ने कितना पैसा मैन्युफैक्चर किया है? जो मैंने बताया आपको कि अभी कुल हिंदुस्तान में 7 लाख 80,000 करोड़ रुपया है, उसमें से रिजर्व बैंक का ये टेबल आठ, वो आपको बताएगा कि कितने रुप プレイエントリー・リゾル・マニアニキ・リゾル・バンク・ドーダンマニア、ウォーヘイ、エクラウト、チュマリサジ0ーカローダ。ジャニ、ジトナー、コール・マニア、アイム・トゥ、コール・アイム・トゥ、ウォーカー、シルフ、パンダ・ビス・パーサンジトナー、バンクネ、マニアクシャーキ बाकी 80-85% है वो अन्य बैंकों ने मैन्युफैक्चर किया है और उसमें ये स्टेट बैंक देना बैंक आ गया। अब इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। क्यों फ्रॉड नहीं है? क्योंकि रिजर्व बैंक ने कानून बनाया है जिसको कैश रिजर्व रेशों एक समरी के तौर पे कह सकते हैं कि यदि स्टेट बैंक की तिजो どうしても、大阪府のパスポートを見てください。今日は、バンクのローンを見てくだい。あなたは、あンたのローンを見てくだローンを見てください。2006 crore cro 200 cro 20, na、nah、0 0 crore、2006 crore、2 0 0 crore、2006 r o r e 2006 crore、2006 crore、2006 crore、2006 crore、2006 crore、2006 crore、200 c 0 0 0 0 c r 0 0 c r 200 crore、200 c r o 200 c r 0 0 c r 0 0 crore、200 crore、200 c जिस आदमी को लोन देना है, उसकी पासबुक में एंट्री कर देते हैं कि भाई आपकी पासबुक में इतना पैसा है। वो कैश सबके सब ये लोग यदि कैश निकालने आएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बैंक बोलेगी कि पंद्रह दिन बाद आना, बैंक के पास पावर है कि आप चेक लेके जाओ तो बैंक आपको पंद्रह दिन बाद आने क कि वो रातों रात उतने नोट छापके आपको दे दे। पंद्रह नहीं तो बीस दिनों का, बीस नहीं तो महीना होगा, लेकिन जितना पैसा बैंक में डिपॉजिट के फिक्स डिपॉजिट की तरह पड़ा हुआ है, यदि उसको हजार के नोट, पांच सौ के नोट चाहिए तो मिल सकता है और रिजर्व बैंक के पास एक और पावर है कि वो फ しかし、私たちは、家族の借て、の借りて、家族の借りて、家族の借りて、家族の借りて、家族の借りて、家族の借りて、家族の借りて、るの借りて、家族のの借りて、家族の借りて、家族の借りて、家族の借りて、 concept है कि यदि यह हर एक आदमी bank में note लेने जाएगा तो bank खाली हो जाएगा वो गलत है क्यों गलत है क्योंकि reserve bank के पास power है कि वो चाहे उतने note छाप सकता है और छाप के वो state bank of india को loan की तरह दे सकता है state bank of india से बदले में bond ले सकता है या उसको state bank of india को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 और हरे के पास रोज की उनको सौ रुपए की आमदनी हो रही है और वो रोज सौ रुपया खर्च कर रहे हैं तो अब कमोडिटी का प्राइस कैसे तय होता है जैसे कि दूध का दाम कैसे तय होता है कि दूध वाले ने दूध का दाम रखा चलो मैं सौ रुपया लीटर रखता हूँ और देखा कि दूध तो खत्म हो गया और दस लोग खड どうして23人は23人う23人は23人は23人は23人は23人は23人は23人は23人は23人は23人は23人は23人は23人は23人は23人は23人は23人は23人は23人は23人は23人は23人は23人は23人は23人は23人は23もは23人は23人は23人は23人は23人は2人は2人は2人は2人は2人は2人は2人は2人は2人は2人は2人は2人は2人は2人は2人は2人は2人は2人は2人は2人は2人は2人は2人は回人は2人は2人は2人は2人は2人は2人は2人だ でも、そこは変わりません。でも、100% の人は、この日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日に日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日か日の日のしの日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日のの日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日のの日の日のの日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の も2日間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で अब होता क्या है कि रिजर्व बैंक तो जितना नोट छापती है वो केंद्र सरकार को दे देती है यानी इस मामले में रिजर्व बैंक नीटेंटली नहीं रिजर्व बैंक जो घपला करती है वो दूसरे कोनर पे करती है नोट छापने के मामले में रिजर्व बैंक घपला नहीं करती क्योंकि एक्सपोज़ हो जाएंगे फिर यदि व どう、so, いうことですか プレレートプレートは2つの2つのプレートは2つのプレートは2つのは2つのプレのプレートは2つのプレートのプレは2つのプレートは2のはののつトーのプレートの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 なるほど。 M3 manufactured Rupee manufacturing Cartier c a s s r e s e r v e Bank, h a a r Kanu, c a p k i k e n d r s s r k o d i a Kendrusser n e p n e Khateme d Kerwaya, State Bank, k h a t a t a Karim k r i Sare Government Department, Ka, State Bank, m y a t o Bank o Borodayato, k s e s PSU Bank, m k h a t a t a To j a s s r u p e Ayas, State Bank of India, Woh o n k e r k e Bolega Terco, b i s a j a r k a l a n c e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 करोड़ था अब 7 लाख 80 हजार करोड़ है बिलियन नहीं वो लाख करोड़ बिलियन भी, भी बोल सकते हैं 68 बिलियन रुपीस क्योंकि अभी बिलियन्स में आता है रिजर्व बैंक ने पहले वो करोड़ में आता था वो बिलियन में आता है तो जब आप पुराने वीकली सप्लीमेंट देखोगे तो वो करोड़ रुपीस में होगा नए ब करोड़ में मिल जाएगा। One billion is equal to one thousand million, one thousand million is equal to hundred करोड़। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत conversion आपको करना पड़ेगा। अब, लेकिन in short, money supply है, वो हर साल 15% और 20% के बीच में बढ़ता है। तो state bank ने जिसको 10,000 रुपया loan के लिए दिया वो यदि ईमानदारी से चुका देता है, तो हर साल 15% M3 बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। हर साल क्यों 15% बढ़ाना पड़ रहा है? जो अर्थशास्त्री कहते हैं कि GDP 7-8% बढ़ी, इसलिए 7% मनी सप्लाई बढ़ाया। भाई लिखा है कहीं कंस्टिट्यूशन में कि GDP जितनी बढ़े उतनी नोट बढ़ाने हैं, लिखा है किस 何をいです。何を言うか分からないでないです。何を言うか分かでうか分からないです。何を言うか分からないです。何を言うか分からないです。何を言うか分からないです。何を言うか分からないです。何を言うか分からないです。何を言うか分からないです。何を言うか分からないです。何でうか分からないです。何をか分ないです。何を言うか分からないです。何を言か分ないです。何を言うか分からなないです。何を言うか分かないで GDP 5は 50% で, です。GDP は 50% です。GDP 増 50% です。Money supply は 1% です。Money supply は 1% です。 どういうことを言うか、どういうことを言うか、どいうことを言うか、どういうとを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうとを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうことか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうこととを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうこ वहाँ पे जो डायरेक्टर और जो वो करप्शन के सिवा और कुछ करते नहीं हैं, जो प्रोजेक्ट लोन होते हैं, जिसमें कोई कॉलेक्टरल नहीं होता, जितने बिना कॉलेक्टरल के लोन होते हैं, उनमें से यो समझो कि 30-40 परसेंट लोन शायद जेनुइन हो, लेकिन बाकी 60-70 परसेंट लोन हैं, वो यही होता है कि लोन ले でも、これを考えていると、これを考えていると、これを考えていると、これを考えていると、これを考えてると、これを考えていると、これを考えていると、これを考えていると、これを考えていると、これを考えていると、これを考えてると、これを考えてると、これを考えてると、これを考えてると、これを考えてると、これを考えてると、これを考えてると、これを考えてると、ると、ると、ると、ると、ると、ると、ると、ると、ると、ると、ると、ると、る और इस तरह के लोग होते हैं, वो बैंक डायरेक्टर से उनका क्लियर अंडरस्टैंडिंग होता है कि मैं पैसा नहीं चुकाने वाला, बोलो आप मेरे को 100 करोड़ का लोन दो और आपको कितना करोड़ चाहिए? तो बैंक में कुछ 20-22 परसेंट जितना रेट चलता है, यानी 22 परसेंट है, वो बैंक के जो रीजियनल � パンチェパーションジャッジコディナパレガトパンチェ2ーショ2ジャッジケリアラグレタビスバイスパーションズネバーバンケディレクトロウンサプコチュカディアバキジ0サタカロウミレウスメセボダスローンケキストメアフィルパチ0スカロウハウトピーバンコトピーディケ 何でしょうか और देशद्रोह नहीं हुआ तो भी युद्ध के नाम पे इतने जितने वैसे भी युद्ध में खर्चा होता है तो पैसा तो पैदा करना ही पड़ता है नोट छाप नहीं पड़ते पर जिसकी जितनी जरूरत थी है, उसे तीन चार गुना छाप दिया ऑफिशियली इलीगली नहीं ऑफिशियली और ये जो कंपनियां होती हैं वो युद्ध के नाम पे क चुका देते हैं। लेकिन अंदर से इकोनॉमी कमजोर होती जाती है। बैलेंस शीट बाद में सेट हो या न हो, कैसे कमजोर होती जाती है कि जिस आदमी के पास फिजुल बंदी का 50 करोड़ आ गया, वो क्या करेगा? वो सोना खरीदेगा तो सोने के दाम बढ़ गए?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 तो उन्होंने मुझे दो आकड़े जिये कि 132 feet road जो की inner city है, पुराना city तो बिलकुल, वहाँ तो, तो करीब करीब 25% flat ही खाली होंगे, पर 132 feet का जो main city है और उसके बाद SGI भी आता है, तो 132 feet ring road के अंदर 15% जितने flat के electricity connection काट दिये गए, खाली पड़े उसका proof, या तो और SGIY के अंदर के भी इसी तरह से 20-25% फ्लैट खाली पड़े और प्लॉट तो बिना हिसाब के खाली पड़े हैं जहाँ पे पर स्क्वायर मीटर दाम दो-दो तीन-तीन लाख रुपया चला गया वहाँ पे भी प्लॉट खाली पड़े हैं कोई बेच नहीं रहा क्यों क्योंकि ये सारे जो उन्होंने बैंक से जो लोन लिए हैं इंडस्ट では、このように、このように、このように、このように、このように、このよ0に、このように、0 0ように、このように、このように、0 0ように、こ0 1うに、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、 जीडीपी पांच परसेंट बढ़ी थी तो कोई कानून नहीं है कि मनी सप्लाई पांच परसेंट बढ़ना चाहिए लेकिन फिर भी चलो पांच परसेंट बढ़ा या सात परसेंट बढ़ा तो सत्रह परसेंट मनी सप्लाई बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी और वो पैसा लोन के रूप में जिसको दिया वो पैसा वापस नहीं कर रहा और इसलिए चीज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 500 ग्राम नॉन्वेच खाता था तो अब वो 1.5 kilos नॉन्वेच खाने लगा तो 1 kilos नॉन्वेच बरबर 10 kilogram vegetarian food किसी भी पशुको बक्री हो गाई हो सूर हो उसको एक kilos अपने meat में add करने के लिए गेहु या जौर बाजरा या सब मिलाके 7, 8, 10 kilo जितना खाना पड़त なぜなら、2つの鶏が入ってくるので、1つの鶏が入ってくるので、1つの鶏が入ってくるので、1つの鶏が入ってくるので、1つの鶏が入ってくるので、1つの鶏が入ってくるので、1つの鶏が入ってくるので、1つの鶏が入ってくるので、1つの鶏が入ってくるので、1つの鶏が入ってくるので、1つの鶏が入ってくるので、1つの鶏が入ってくるので、1つの鶏が入ってくるので、1つの鶏が入ってく 何千円で1万円で1万円で1万円で1万円で1ウ円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1円で1万円で1円で1円で1万円で1円で1円 अगले दस सालों में, पंद्रह सालों में, तो बहुत सारा गेहूं ज्वार बाज़ार उस दिशा में डाइवर्ट होने लगा, तो उसका दाम बढ़ गया कि गेहूं जो दस रुपए किलो था, आज वो बाईस रुपए किलो हो गया। 2014, 2004 में गेहूं का दाम कुछ दस बार, बारह रुपए किलो जितना था, अच्छा गेहूं का, आज वो, वो, वो ब ジ ada チーズカリング、ジ ada ドカリング、ジ ada ノンウェイスカリング、トー、ギョーケーダンバッバッバッレゲン。アダニン、ニーバリー、ジョーディンカ、サーュピア、カマタタタ、アボティンカ、ディンカ、ティンソカマタタ、トスコココ、プロメニューカ、ジャーバンエリアカ、レバーエ。パトビトラプロメントウォチャーム、ジョアミーサーュピア、カマタタタ、レバー、ウォアツカル、アンダヴァ フラットケーキは100キロの場合は、100キロの方向は100キロの場合は100キロの場合は100キいの場合は100キロの場合は100の場合はの場は1000キロのの場合は1000キロの場合は1000キの場合は1000キロの場合はの場合は1000キロの場合は1000キロの場合は1000キロの場合は1000キロの場の場合は1000キロの場合の場合はの場合はは1000キロの場合の場合は1 0の場合は1000の場の場合の1 0 0 200 रुपया हुई है खासकर के ट्राइबल इलाकों में और जो हेवी लेबर नहीं है जैसे ऑफिसों में जो प्यून की नौकरी है या तो जहां हेवी लेबर नहीं होता वहां पे हरे की तन का तीन गुनी चार गुनी नहीं हुई है तो उनको जबरदस्त घाटा हुआ है पर ये घाटे का मूल कारण क्या था कि जो बैंक में जो हेड ऑफि� どういうことですか どういうことですかとか、今、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このような e r は、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、この u うなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、 पर वो रिजर्व बैंक के जो डायरेक्टर हैं, जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, रीजियनल ऑफिसर उनके पास पावर होता है बैंकों के ऑडिट करने का। तो जो बैंक के रीजियनल ऑफिस और हेड ऑफिस पे जो घपले होते हैं, उसका ऑडिट ये लोग करते हैं और ऑडिट में उनकी गलतियों के लिए उनको सजा ना की जाए, य कभी-कभी सीधा रिश्वत के तर्ज से रूप में ले लिया या तो वो बोलेंगे कि ये मेरा रिश्तेदार है इसको 50 करोड़ का लोन फोकट में दे दे मतलब भी वो वो वो पहले शीट दिखा के बोलेंगे कि भाई देखो तुमने ये 10000 करोड़ के घपले की है 昨日、リポートが始まる時は、リポートが始まる時は、リポートが始まる時は、リポートが始まる時は、リポートが始まる時は、リポートが始まは、リポートが始まる時は、リポートがる時は、リポートが始まる時は、リポートが始まる時は、リポートが始る時は、リポートが始まる時は、リポートが始まる時は、リポートが始まる時は、リポートが始まは、リポートが始まる時は、リポートが始る時は、リポートが始まる時る時は、リポートが始る時は、リポートが始まる時は、 कि नया रुपया मैन्युफैक्चर करना पड़ रहा है और नया रुपया मैन्युफैक्चर करना पड़ा उसकी वजह से जिसके पास में रुपया था उसका रुपया कम हो गया जैसे कि मान लो किसी ने पूरी जिंदगी नौकरी की प्रोविजन फंड लिया ग्रेजुएटी मिली सब मिला के मान लो उसको तीस लाख मिला उसने वो तीस लाख फिक्स � यानी वो 30 लाख में व्याज भी आप गिन लो तो 15 साल के बाद उस 30 लाख प्लस व्याज का परचेजिंग पावर जो है वो 30, 35, 50 परसेंट कम हो जाएगा यानी कि उसका 30 लाख रुपया में से यूँ समझो कि 15 लाख रुपया इन लोगों ने लूट लिया कांस्टेंट प्राइस पे आप देखो तो इन्होंने लूट लिया अब बैंक वाले ये बात को कैसे इस सच को छिपाते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई आपको ब्याज मिल रहा है आठ नौ परसेंट और इन्फ्लेशन तो छह परसेंट सात परसेंट तो वो इन्फ्लेशन इंडेक्स में कैलकुलेट करने में बदमाशी करते हैं कैसे बदमाशी करते हैं वो रियल एस्टेट का दाम गिनते ही नहीं है भाई <reproduce. S 1> どういうことですか b 0円2 0円で 10% increase で260円で160円で160円で270円で270円で270円で270円で270円で270円で270円で2 7で270円で270円で270円で270円で270円で270円で270円で270 a で270円で270円で270円で270円で270ので270円で270円で270円で270円で270円で2 p 0円で270円で270円で270円で0で270円で270で270 2円で270円で270円で2円で270円で2円 और रिटेल दो ढाई रुपया बढ़ने के बजाय सीधा तीस रुपया हो जाएगा। होलसेल और रिटेल का मार्जिन है, वो इस रीजन से बढ़ता जाता है। जब जमीन के दाम बढ़ते हैं, तो हर एक बिजनेस में इनको अपना प्रॉफिट बढ़ाना पड़ता है उसके हिसाब से। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं हुआ। नेट प्रॉफिट मे� सिर्फ wholesale price index गिनती है और इस तरह से inflation index है वो under reporting हो जाता है तो उसमें अगें ये कानूनी भाशा में fraud नहीं वाक्यों कि उन्होंने तो कानून बनाया है कि हम तो wholesale price index बनेंगे पर आम आदमी को किस direction से ये चोट पॉंट ती है और कैसे कैसे आप इसको देख सकते हो कि economy मे パーキャピタグライン consumption はパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチンチパンチパンチパンチパンパンチパパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンチパンパチパンチパンチパンチパンチパンチパンパンチパンチパン Um、しもし Garibi は1人で行くと、1人で行くと、1人で行くと、1% は 2%、1%、2%、2%、2%、2%、2%、2%、2%、2%、2%、2%、3%、S、2%、3%、3%、3%、3%、3%、3%、3%、3%、3%、3%、3%、3%、3%、3%、3%、3%、3%、3%、3%、3%、3%、3% アディワシイラケジャンキガリボギガリビカムネユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユ या अमीरी बढ़ती है तो कुछ एक सालों के लिए धार्मिक उत्सवों में लोगों का उत्साह बढ़ता है वो ज्यादा पैसा खर्च करते हैं ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है भीड़ बड़ी होती है ज्यादा लोग गणपति लगाएंगे ज्यादा लोग पटाखे पोड़ेंगे ज्यादा लोग नवरात्रि मनाएंगे और कुछ एक टाइम के बाद उ कर्मकांडों में उसकी रुचि कम हो जाती है। वो यदि मैं साइंस एजुकेशन बढ़ता है तो यदि मैं साइंस एजुकेशन नहीं बढ़ा तो वो भी नहीं परिणाम आपको मिलेगा। पर कम से कम जहां समृद्धि थोड़ी बढ़ती है वहां पे धार्मिक उत्सवों में पार्टिसिपेशन खर्चा सब कुछ बढ़ जाता है। जबकि हिंदुस्तान どういうことですか कि पहले कोई कैंसर का नया इंजेक्शन आता था तो हजार दो हजार तीन हजार में मिलता था पेटेंट का कानून क्या तो सीधा पंद्रह हजार में आता है बीस हजार का आता है तो इस तरह से जो नई दवाइयों के दाम जो कि कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि पांच साल पहले वो दवाई थी नहीं लेकिन पेटेंट का कानून नहीं होता तो व या रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ यूज़ से देखो तो उसकी पावर्टी बढ़ी है कि पहले एक घर था मानलो उसका एरिया था 200 स्क्वायर फीट और वहाँ चार लोग रहते थे और अब लड़के की शादी हो गई एक लड़का और हो गया तो भी उसके पास घर खरीदने के पैसे नहीं हैं इसलिए उसी एरिया में अब सात लोग रहते हैं। तो इसका उपाय मैंने दिया है H यहाँ चैप्टर 23 में दिया है ये मेरा मैनिफेस्टो है राइट टू रिकॉल पार्टी मैनिफेस्टो राहुलमेहता.com/slash301. html तो रिजर्व बैंक में ये जो घपले बाजी हो रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री रिजर्व बैंक को उसका मैंने उपाय दिया है चैप्टर 9 और चैप्टर 23 � और अंग्रेजी में E2301 और इसमें मैंने आपको और डेटा देकर एक्सप्लेन किया और इसमें मैं कहूँगा कि ये जो घपले थे वो वाजपायी के टाइम भी बराबर चल रहे थे एक परसेंट दो परसेंट भी कम नहीं हुई है मैं एक और एंगल से आपको बताऊं कि आप किसी भी आरएसएस के कार्यकर्ता को मिले विश्व हिंदू परि� バジャンガルケとカリカタセアパザーレンテーガンタバーカロギアポロゲーサチムジ c o m m i t r s s k v h p k バジャンガルケジ itnemuja カリカタ8595メカオング a95 パソンカリカタムジェ c o m m i t カナテーイセリアオインペジレケネタネイヤポロデシキバランシッドバターイリ उसने का हूँ नारे बाजी के सिवा कुछ नहीं होता how was week? At We saw this hearing by 첫 of this, आ � Tube that Share और कि housekeeping liked you are state bank of India Quallya you are आ युपिजा करता है इस तरह से रुपिशा प लो रहा हुआ रूपिया और उस तरह से युद आज मैं गनित की कश्टा में विध्यार्थी को मैं 2 plus 2 is equal to 4です。20 कभी तो आदमी का स्तर ऊपर आना चाहिए। यदि मैं रोज उसके पास 2+2 इक्वल तू 4 कराता हूँ 20 साल, 30 साल, तो 60 पीडी निकल जाएगी उसका लेवल वहीं रहेगा। तो ये टाइम वेस्टर उनके जो नेता हैं वो सबसे बड़े टाइम वेस्टर हैं। तो पहले तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को बताये नहीं कि पिछले 4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 S r s s k v h p, ke, p ke, b j p k v a g e r a u n o n e p n e k a r t a u n k o b a t a g i b y RESERBENKESERS b i s p e r s o n n e t a b s p e r s o n PASA p a d a k i a u s n e n n e i v a t a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a a a a a a a a a a a a a a でも、何が起きているのか分からない。何が起きているのか分からない。何が起きているのか分からない。何が起きているのか分からない。何が起きているのか分からない。 और वाजपायी ने भी वो बराबर कायम रखे और आज भी वो बराबर चल रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप rahulmetha.com/301.html डाउनलोड करें उसका चैप्टर 9, चैप्टर 23 पढ़ें। उसमें मैंने रिजर्व बैंक के बारे में बताया। दूसरी एक मेरी डिटेल आउटलो जो है रिजर्व बैंक के ऊपर वो है rah काफी सारा दिया हुआ है और एक्सप्लेनेशन भी दिया है और उसमें कुछ और लिंक होंगे क्योंकि बहुत सारी फाइलें एक फाइल में नहीं आ सकती तो RBI 1. pdf, RBI 2. pdf वो सारे लिंक मैंने RBI. pdf में दे रखे हैं और उसको अंडरस्टैंड करके मेन चीज इसमें आपको ये अप्रिशिएट करनी है कि देश को नुकसान इससे नहीं हो इससे भी नहीं कि स्टेट बैंक रुपया मैन्युफैक्चर कर रही है पर इससे इससे नुकसान होता है कि जो नया रुपया मैन्युफैक्चर होता है वो हेड ऑफिस और जोनल ऑफिस पे बड़ी-बड़ी प्राइवेट कंपनियों को दे देते हैं प्रोजेक्ट लोन के नाम पे और वो प्राइवेट कंपनियां वो पैसा चुका देती है तो भी द どういうことですか जिसको बोलते हैं भूत की छोटी वो है फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर और फिर पाद में उनकी जो प्यूरे ब्यूरोक्रेसी है वो इस लूट में मिली हुई है और उपाय क्या वो मैंने चैप्टर नाइन में बताया राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्�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 パメカンがイスキャリアメントのアルコテスに recommand かた、ノキジョコイレカカブラ、パチスラカローカー、トバダカブラ、パチスラカローカー、ケセ、シエジネバーメ、ヨコイ、サブジマンディキ、トカネマトラ、キスカレセ、パシエーカー、カブラ、フィルボルタ、サトララカローカー、カブラ、フィルルタ、チャラカローカーカー、ホブラ、アンメボルタ、セフドラカローカ、カブラ、ワンポン、エクラカシカ、ハラカローカブラ、 मतलब ये कोई इतन, इतनी सौदाबाजी या भावताल तो मच्छी मार्केट या सब्जी मंडी में भी मैंने नहीं देखी कि 25 लाख करोड़ से सीधा 2 लाख करोड़ पे आ गया तो वो जो बड़े घोटाले होते हैं उसमें नारकोटेशन पब्लिक होना चाहिए कि जिस आदमी को 40 हजार करोड़ का फोकट में कोयला मिला है जो भी है जिंदा लो � なかを使って、なかを使って、なかを使って、なかを使って、なを使って、なかを使て、なかを使って、なかをかを使って、なかを使って、を使って、なかを使って、なかを使って、なかを使って、なかを使って、なを使って、なかを使って、なかを使って、なかを使って、なかを使って、なを使って、なかを使って、なかを使って、なかを使っかを使って、なかを使って、なかを使って、なかを使って、なかを使って、を使って、なかかを使かを使って、なかを使って、なかを使て、なかを使って、なを使って、なるかを